कॉफी की कहानी माइकल स्मिथ चित्र डेविड पामर कालड़ी की कथा का एक युवा अरब चरवाहे चर्वा... ने देखा कि कुछ पेड़ों की फलियां खाने के बाद उसकी बकरियां हमेशा अधिक सक्रिय रहती थीं। फिर बकरियां ऐसे दौड़ती और कूदती थीं जैसे वे फिर से छोटे बच्चे हों फिर चरवाहे ने भी उन फलियों को चबाया और उसने भी खुद को अधिक जीवंत महसूस किया चरवाहे ने अपने धार्मिक गुरु को उसके बारे में बताया गुरु ने उन फलियों का काढ़ा बनाया और अपने शिष्यों को पीने को दिया शिष्यों ने काढ़ा पीकर अच्छा महसूस किया और उसे उससे उन्हें प्रार्थना के लंबे घंटों के दौरान जागते रहने में मदद मिली कॉफी का पेड़ वो फलियां कॉफी के पेड़ पर रुकी थी जो दरअसल एक जंगली पेड़ था तुर्की सेना का पेय नया पेय पे जल्द ही बड़ा लोकप्रिय हो गया सुलेमान की सेना के कई वैगन्स कॉफी बीन से भरी हुई होती थी क्योंकि उसके सैनिकों ने सोलहवीं शताब्दी में भूमद सागर के आसपास के देशों पर जीत हासिल की थी कॉफी का यूरोप में आगमन 17वीं शताब्दी के मध्य तक कॉफी को अरब से मर्सी जैसे मर्सी जैसे यूरोपीय बंदरगाहों में भेजा जा रहा था ऐसा माना जाता था कि वो कुछ बीमारियों को ठीक करने में सक्षम था लंदन में लॉयड कॉफी हाउस एडवर्ड लॉयड एक कॉफी हाउस का मालिक था जहां जहाजों के मालिक व्यापार करने के लिए एकत्र होते एकत्रित होते थे कलाकारों और व्यापारियों जैसे समूहों में प्रत्येक का अपना अपना पसंदीदा कॉफी हाउस होता था वृक्षारोपण कॉफी बीन्स की मांग तेजी से बढ़ी और 1723 में ब्राजील में कॉफी के पेड़ लगाने शुरू हो गए अमेरिका के साथ व्यापार अंग्रेजों ने चाय पर उच्च कर लगाया जिसका अमेरिकियों ने विरोध किया सत्रह में रेड इंडियंस के रेड इंडियंस के भेज में अमेरिकी ब्रिटिश मालवाहक जहाजों पर सवार हुए और उन्होंने ब्रिटिश चाय को समुद्र में फेंक दिया यह घटना बूस्टन टी पार्टी के नाम से मशहूर हुई फिर अमेरिकियों ने कॉफी को अपनाया जो उस समय काफी सस्ती थी आधुनिक वृक्षारोपण आज कई देशों में कॉफी के बागान हैं लेकिन वे सभी गर्म देशों में हैं क्योंकि कॉफी के पेड़ों को साल के एक निश्चित समय में तेज धूप और भरपूर बारिश की आवश्यकता होती है पहाड़ी देशों में कॉफी कॉफी के पेड़ पहाड़ी देशों में अक्सर समुद्र तल से चा, चार मीटर ऊपर पाए जाते हैं ज्वालामुखी मिट्टी कॉफी के पेड़ों के लिए सबसे उपयुक्त होती है नर्सरी में पौधा रोपण नर्सरी में सबसे अच्छे बीजों से कॉफी के पेड़ उगाए जाते हैं युवा पौधों को ऊंचे पेड़ों की छाया द्वारा सीधे सूर्य के प्रकाश की तेज धूप से बचाया जाता है लगभग एक वर्ष के बाद जब वे लगभग 45 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं तब उनका प्रत्यारोपण किया जाता है अच्छी कॉफी कहां पैदा होती है कॉफी के पौधों को चाहिए हर साल एक से दो सेंटीमीटर बारिश गर्म शुष्क मौसम जिसमें कॉफी की फलियों को तोड़ा जा सके और जल निकासी वाली मिट्टी पौधारोपण छोटे पौधों को एक सही स्थिति में प्रत्यारोपित किया जाता है उन्हें अक्सर पानी दिया जाता है और क्यारियों के बीच की जमीन की निराई करके उसे पुआल से ढका जाता है कॉफी की खेती कॉफी की झाड़ियों की देखभाल बड़ी सावधानी से की जाती है कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए झाड़ियों की छटनी की जाती है उर्वरक दिया जाता है और कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है फूल और फल कॉफी की चमकदार हरी पत्तियों के बीच सुगंधित सफेद फूल साल में कई बार शाखाओं पर दिखाई देते हैं पहले फल गहरे हरे होते हैं। लेकिन दीरे दीरे चेरी पीले और, चेरी। चेरी और मध्य अमेरिका में कॉफी की चेरी को तोड़ा जाता है और फिर टोकरियों में डाला जाता है चेरी अलग अलग समय पर पकती है इसलिए तैयार होने पर ही उन्हें तोड़ा जाता है ब्राजील में कॉफी तोड़ने वाले शाखा को अपने हाथ से खींचता है जिस जिससे चेरी चादर या जमीन पर गिर जाती है फिर चेरी को एकत्र करके उन्हें फटका जाता है इसका मतलब है कि चेरी को हल्के से हवा में उछाला जाता है ताकि हवा से धूल पत्ते और छोटी टहनियां उड़ जाए कॉफी चेरी पर बाद की प्रक्रिया चेरी को चुनने के बाद दो तरीकों से उन्हें प्रोसेस किया जाता है ब्राजील में उन्हें सुखाने वाले फर्शों पर फैलाया जाता है और उन्हें कई बार पलटा जाता है रात के समय में उनका एक ढेर बनाया जाता है और ठंड और नमी से बचाने के लिए उन्हें चादरों से ढका जाता है जब चेरी पूरी तरह से सूख जाती है तो फलियों को कुचलकर कर गुदे से निकाल दिया जाता है इस प्रक्रिया को मशीनों द्वारा मिलिंग से किया जाता है मध्य अमेरिका और पूर्वी अफ्रीका में कॉफी की चेरी को पानी के कुंडों में साफ किया जाता है फिर उन्हें पानी में डाल दिया जाता है जहां चेरी का गुदा पानी सूखता है इससे गुदा फूल जाता है और फिर अधिकांश गुदे को आसानी से निकाला जा सकता है बाद में कॉफी की फलियों को टंकियों में फर्मेंट किया जाता है बाद में उन्हें साफ करके सुखाया जाता है फिर उन्हें गुणवत्ता के हिसाब से ग्रेड किया जाता है कॉफी की भराई स्वच्छ हरी फलियों को निर्यात के लिए तैयार बोरों में भरा जाता है प्रत्येक बोरे का वजन 60 किलोग्राम होता है फैजेंडा ब्राजील में कॉफी वृक्षारोपण को फेजेंडा कहा जाता है फैजेंडा में मजदूरों के घरों के साथ साथ कॉफी मशीनरी के लिए शेड भी होते हैं केन्या में कॉफी स्टेट केन्या कि एक बड़ी कॉफी स्टेट में चर्च स्कूल और अस्पताल भी हो सकता है मजदूर कॉफी स्टेट पर पर अपने खाने के लिए संतरों के साथ साथ बीन्स और मक्का जैसी फसलें भी उगाते उगात्र कॉफी के बोरों को फेजेंडा से निकटतम बंदरगाह तक ले जाना पड़ता है बंदरगाह कॉफी स्टेट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकता है लंदन बंदरगाह पर उतराई कॉफी के बोरों को जहाज से बाहर निकाला जाता है बोरियों को उतारते समय एक आदमी उनकी संख्या गिनता है नमूना लेना फिर अलग अलग बोरियों से कॉफी बीन्स के सैंपल दिए जाते हैं ऐसे कई नमूने संभावित खरीदारों को भेजे जाते हैं कॉफी भुनना कटाई के समय फलियों का स्वाद काफी कम होता है इसलिए उन्हें गैस या बिजली से गर्म करके भुनना पड़ता है क्या आपने कोई ऐसी दुकान देखी है जहाँ कॉफी की फलियों को भुना जाता हो विभिन्न प्रकार की कॉफी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पैदा हुए कॉफी बीन्स के अलग अलग स्वाद होते हैं लोग वही स्वाद चुनते हैं जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है फलियों को स्वाद सबसे अच्छा होता है कॉफी बनाना पीसी कॉफी पर उबलता पानी डाला जाता है और उसे चार मिनट तक वैसे ही छोड़ दिया जाता है कुछ लोग छिद्रों वाले परकुलेटर का उपयोग भी करते हैं कॉफी पीना आप काली कॉफी भी पी सकते हैं या उसे गर्म दूध या क्रीम के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं बीकर या कौ। कप या कप कप कॉफी को बड़े मिट्टी के के बर्तनों में पीने के लिए दिया जाता है। रात के भोजन के बाद कॉफी के लिए विशेष छोटे कप उपयोग किए जाते हैं कुछ कॉफी सेट बहुत आकर्षक होते हैं मिट्टी कॉफी कॉफी में अक्सर मोटी ब्राउन शुगर यानी चीनी का उपयोग किया जाता है उससे कॉफी में एक विशेष स्वाद आता है कभी कभी आप सुंदर रंगीन कॉफी की चीनी भी देख सकते हैं ठंडी कॉफी ठंडी कॉफी का भी अपना अलग मजा होता है कॉफी और दूध को रेफ्रिजरेटर में अलग अलग ठंडा किया जाता है फिर उन्हें मिलाया जाता है और उनमें बर्फ के टुकड़े डाल डाले जाते हैं तुरंत या इंस्टेंट इस, कॉफी कभी कभी ग्राउंड कॉफी बनाने के लिए लोगों के पास समय नहीं होता इसलिए वे इंस्टेंट कॉफी खरीदते हैं इंस्टेंट कॉफी में केवल गर्म दूध और पानी मिलाने की आवश्यकता होती है इंस्टेंट कॉफी का उत, उत्पादन कैसे होता है इंस्टेंट कॉफी के निर्माता पीसी कॉफी को पानी में मिलाते हैं फिर शुद्ध कॉफी पाउडर छोड़कर वो उसका पानी निकाल देते हैं इंस्टेंट कॉफी में कई अलग अलग स्वाद पैदा करने के लिए भिन्न भिन्न बिंस को मिलाया जाता है कॉफी अन्य व्यंजनों में इंस्टेंट कॉफी का उपयोग केक आइसक्रीम और अन्य मीठी चीजों को पकाने में भी किया जा सकता है समिश्रण एक कुशल कार्य चूंकि विभिन्न देशों में कॉफी के विभिन्न स्वाद लोकप्रिय हैं इसलिए प्रत्येक देश में जहां कॉफी पी जाती है वहां विशेषज्ञ उसका समिश्रण करते हैं वेंडिंग मशीन स्टेशनों और कारखानों अस्पतालों और अन्य जगहों पर लोगों को किसी भी समय कॉफी खरीदकर पीने का मन करता है आप वेंडिंग मशीन से कॉफी या अन्य पेय को खरीद सकते हैं कॉफी का निर्यात कॉफी दुनिया भर के बंदरगाहों की यात्रा करती है कॉफी कहाँ पी जाती है समुद्र में गहराई में पनडुब्बियों में या हवा में ऊंचे विमानों पर लोग कॉफी का आनंद लेते हैं जब हम काम करते हैं या जब हम खेलते हैं तब कॉफी हमें नया जोश देती है